छांदोज्योपनिषद शाकरष्या अध्याय आठ खंड बारा किंचान्यत जाग्रस्वो भूतानी चात्मा चीनी भूतान्यमहस्मी सत्या प्रतिषेधो युक्त सैन्नाल्वयदेतन सेवा विद्या सशरीर सति प्रिया प्रियो अपहति नाचितुक्ता तस्वा शरीर से सो विद्या सत्म स शरीरोंतिषेधो युक्तो शरीर वा न प्रिया प्रिए स्पृशते एक कस्ात्मा स्वप्न बुद्धांत जोर महामत्स्य वध संग संचरतीय श्रुत्यंतरे सिद्धम इसके सिवा दूसरा हेतु तो यह भी है कि जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में यह भूतों को और अपने को ये भूत हैं और यह मैं हूँ इस प्रकार जानता है यह बात प्राप्त होने पर ही सुसुप्त में यह अपने को और भूतों को नहीं जानता ऐसा प्रतिषेध उचित हो सकता है तथा चेतन के ही शरीरत्व की प्राप्ति होने पर अविद्याक प्रिया प्रिय का नाश नहीं होता ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होने पर अशरीर हुए उसी के सशरीरावस्था में प्राप्त हुए प्रिया प्रिय का अशरीर होने पर इसे प्रिया प्रिय स्पर्श नहीं करते इस प्रकार प्रस करना उचित होगा स्वप्न और जागृत में एक ही आत्मा महात्मत्स्य के समान असंग रूप से विचरता है ऐसा एक अन्य भेदारणक स्तुति से सिद्ध है शरीरात् योक संप्रसाद शरीर समुत्था यस्त्रादि रमो शोन्य उत्तमः उत्तम इति तदप्य सत चतुर्थ पर्याएं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 सो तो भी ठीक नहीं क्योंकि चौथे पर्याय में एवं त्वेवते ऐसा पूर्वोक्त का परामर्श करने वाला निर्देश किया गया है यदि प्रजापति को उससे भिन्न कोई और पुरुष अभिमत होता तो वे पहले ही के एतम त्वेवते ऐसा मिथ्या वचन न कहते नाम बन्नादीनाम हो स्वतः स्वविवेक देह प्रवेशम् स्विकारदेहशुद्ध प्रवेश दर्शय प्रविष्ट पुनस्तपदेशो मृषा प्रसजेत तस्त्रिर भविष्य युक्त उपदेश भविष्य संप्रसदा धन्य उत्तम तथा भवण्य भूण्य मेवेदम सर्वमिति धन्यो इत्यादि मेव्यादी सैमेदी नोपसमषदि भूमीवादन्यो भविष्य न्यो तोस्तीद्रष्टाद्रुत्याराश्रुतिषुच्च परम शयोग नविष्य ना नाम पर न ना भवस्कवा प्रकरणी सिद्ध इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि यदि उत्तम पुरुष को पूर्वोक्त पुरुषों से भिन्न मानेंगे तो तेज अप और अन्नादि की रचना करने वाले सत का अपने विकारभूत देह में प्रवेश दिखलाकर इस प्रकार प्रविष्ट हुए उसको जो तू वह है ऐसा उपदेश किया गया है वह मिथ्या सिद्ध होगा यदि उत्तम पुरुष सम्प्रसाद से भिन्न होता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 परमात्मा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग न किया जाता अतः तो एक ही आत्मा इस प्रकरण का विषय सिद्ध होता है नात्म संसारी अविद्यावादत्म संसार संसारस्य नहि रज्जो शक्ति काग सर्प शुक्ति कागणादीषु सर्परजतलादी मिथ्याज्ञाध्यस्ता सशरी प्रिया प्रियजो अपहतिर्नास्ती व्याख्यात यिये वेति वेत स्वेत अभयम ब्रह्मेति प्रजापतिचनम यदि वा प्रजापते छद श्रुतेर्वचन सत्यमेव भवि न चकर् तत्कुरर्क तत बुद्धिया मृषा कर्त युम ततो गुरुतरस्य प्रमाणातर से इसके सिवा आत्मा को संसारित है भी नहीं क्योंकि तो आत्मा में संसार अविद्या के कारण अध्यस्त है रज्जो शुक्ति और आकाशादी में मिथ्या के कारण अध्यस्त हुए सर्प रजत और मलादि वस्तुतः उनके नहीं हो जाते इससे शरीर के प्रियाप्रिय का नाश नहीं होता इस वाक्य की व्याख्या हो जाती है इस प्रकार पहले जो कहा गया था कि स्वप्नद्रष्टा अप्रिय वेदता सा होता है साक्षात अप्रिय वेदता ही नहीं होता सो सिद्ध हो गया और यह सिद्ध होने पर समस्त प्रयाजों में यह अमृत और अभय है तथा यही ब्रह्म है ऐसा प्रजापति का वचन अथवा प्रजापति रूपा श्रुति का वचन भी सत्य ही सिद्ध होता है उसे कुतर्क बुद्धि से मिथ्या प्रमाणित करना उचित नहीं है क्योंकि उस श्रुति वाक्य से उत्कृष्टतर प्रमाण मिलना असंभव है ननु प्रत्यक्ष दुखाद्य प्रियवृत्तृत्व अभिचार्युभूयत चेन्न रहितो जातो हम आयुष्मान गौरह इत्यादि जरादि जीर्णोह जाह आयुष्मन गौर कृष्ण मृतई प्रत्यक्षावपत्तेम्येत सत्य मेदस्तव दुर्वगम यजोप्युदसरावादीदर्शितायुक्तिर मुमोहैवानाशमें पीतोती यदि कहो कि दुखादि अप्रिय वेतवृत्त तो निश्चित है और प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि मैं जरादि से रहित हूँ जराग्रस्त हूँ उत्पन्न हुआ हूँ आयुष्मान हूँ गौर हूँ श्याम हूँ मरा हुआ हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवों के समान वह अप्रिय वेतृत्व भी संभव हो सकता है यदि कहो कि यह सब तो सत्य ही है तो वस्तुतः यह बात ऐसी ही है दुर्गम है इससे आत्मा के अविनाश के संबंध में उदक पात्रादि युक्ति दिखलाने पर भी देवराज को यह मोह ही रहा है कि इस अवस्था में तो यह विनाश को ही प्राप्त हो जाता है तथा विरोचनों महाप्राज प्राजापत्योपी देह मात्रात्म दर्शनो बभूआ तथेन्द्र सत्म विनाश में सागर एवं वैनाशिका निमज्जन तथा सांख्या द्रष्टारम देहादि अवगम्यापि व्यतिवगम्याम प्रमाण्वान्मृत विषय एतादर्शन तस्थु तथान्यदिदर्शना कषायरक्तबिंबिवरादिवस्त्र नौभिरात्म गुण युक्त आत्मद्रव्यम विशोधय प्रवृत्ता तथान कर्मिनो बाह्य विसयापहितेद प्रमा अभी परम सत्यम आत्मकनाशमीन्द्र वनम्यम घटीयंत्रवदारोह वोह चकारे अनीश बभ्रमती किमन क्षुद्रजन विवेकहीना स्वभावत एव बहिर्वसयापहित तथा परम बुद्धिमान और प्रजापति का पुत्र होने पर भी विरोचन केवल देह मात्र में आत्मबुद्धि करने वाला हुआ इसी प्रकार वैनाशिक लोग इंद्र के आत्म विनाश रूप भय के समुद्र में डूब गए तथा सांख्यवादी दृष्टा आत्मा दो देहादि से भिन्न जानकर भी शास्त्र प्रमाण को छोड़ देने कारण के कारण मृत्यु के विषयभूत भेद दर्शन में ही पड़े रह गए एवं अन्य कारण लंबी कासाय से रंगे हुए वस्त्र को छारादि से शुद्ध करने के समान आत्मा के नौ गुणों से युक्त आत्मद्रव्य को शुद्ध करने में लग गए तथा दूसरे कर्म कांडी लोग बाह्य विषयों में आसक्त चित्त होने के कारण वेद को प्रमाण मानने वाले होने पर भी इंद्र के समान परमार्श सत्य आत्मकित्व को अपना विशा विनाशा समझ कर घटी यंत्र के समान ऊपर आते जाते रात दिन भटकते रहते हैं फिर जो स्वभाव से ही बाह्य विषयों में आसक्तचित्त है उन अन्य विवेकिन क्षुद्र जीवों की तो बात ही क्या है तस्माद त्यक्तर्व बाह्य शन अन, अन्य शरण परमहंसपरिव्राजक वेदांत विज्ञान पर वेदनीय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 परमहंस परिव्राजकों के द्वारा ही यह चार प्रकरणों में उप निबद्ध आत्मतत्व आत्मतत्व्य है तथा आज भी वे ही उसका उपदेश करते हैं और कोई नहीं त्रा शरीर से संप्रसाद सेदया शरीरण विशेषता संप्राप्तस्य संर समा स्वन रूपेण य निष्पत्ति तथा वक्तव्यती दृष्टान्त उच्चते ऐसी अवस्था में जिस प्रकार अविद्या व शरीर के साथ अविशे अविवेष अविशेषता अर्थात सशरीरता को ही प्राप्त हुए शरीर संप्रदाय की संप्रसाद की शरीर से उत्थान कर अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है वह बतलानी चाहिए इसे से यह दृष्टान्त कहा जाता है अशरीरो अशरीरो अशररो वायुरभ्रशरी वायुरभ्रम विद्युत स्नयनूर शरीर तद्यथता सुत्थ परम ज्योतिपसंप्य वायु अशरीर है अभ्र विद्युत और मेघध्वनि ये सब अशरीर है जिस प्रकार ये सब उस आकाश से समुत्थान कर सूर्य के परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में परिणित हो जाते हैं अशरी वायुर्विद्यम सिरपाण्दी मशीर अस्येत्य शरीर किं चाभ्रम तानि चा शरीराणि शरीरा तति वर्षादि प्रयोजनावसने तथा अमुष्मादीति भूमिष्ठा श्रुतिर्द्वलोक संबंधीन देशम समान ताम, स्वेन आकाशदेश व्यपदीशति यथोकाश सनूपता आपन्ना स्व्यादीपेण गृह्यणाख्या है इसके सिर एवं हाथ पांव वाला शरीर नहीं है इसलिए यह अशरीर है तथा बादल बिजली और मेघध्वनि ये भी अशरीर हैं ऐसा होने पर भी जिस प्रकार वर्षा बरसादी प्रयोजन की पूर्ति होने पर ये उस आकाश से समुत्थान कर इस प्रकार भूमि में स्थित श्रुति द्व्युल संबंधी आकाश का परोक्ष रूप से निर्देश करती है ये पूर्वोक्त वायु आदि आकाश की समान रूपता को प्राप्त हो अपने वायु आदि रूप से गृहित न होते हुए आकाश संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं यहाँ जा संप्रसादो अविद्यावस्थाया शरीरत्म भाव्यस्ता चथा भूतान्न्युष्मबंधीन आकाशदेहता समुष्ठते वर्षनादिप्रयोजनावृत्ते कथम शिश्रपाए सां पर ज्योति प्रकृष्ठ गैस्म गैस्मकम गैस्मक उपसंप्य सात्रपाते स्मित पृथ्भावनूपेण पुरोवातावायुपेण स्तवा भ्रम पर भूमिपतस्तूपेण विद्युद स्वेन ज्योतिर्लतादी चपल रूपेण रूपेणितुरपी स्वेन गर्जितासनूपेण प्राविडागमें स्वेन स्वयन रूपेना भी निस्पद्यन्ते जिस प्रकार समप्रसाद अविद्यावस्था में देहात्म भाव को ही प्राप्त रहता है उसी प्रकार तद्रूपता को प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि प्रयोजन की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 आदि अपने रूपों से बादल आर्द्रभाव को त्याग कर भूमि पर्वत एवं हाथी आदि के सदृश आकारों से विद्युत ज्योतिर्लता आदि अपने चपल रूप से और मेघ ध्वनि गर्जन तथा बज्रपात आदि अपने रूप से स्थित हो जाते हैं इस प्रकार वर्षा काल आने पर ये सभी अपने अपने रूप से निष्पन्न हो जाते हैं यथायम दृष्टान्त जैसा कि यह दृष्टान्त है एवेव संस्मा शरीर समुत्थय परम ज्योतिपंपद्यूपेण भी निष्प्यते स उत्तम पुष्पे जजक्षक्रीडन रमणमाण स्त्रीर्वा जानवातिर्वा नोपजनम स्मरण निधम शरीर स यथा प्रयोग्य आचरण युक्त एवं अस्मिन शरीर प्राणो युक्त उसी प्रकार यह सम्रसाद इस शरीर से समुत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वह उत्तम पुरुष है उस अवस्था में वह हस्ता क्रीड़ा करता और स्त्री जान अथवा ज्ञातिजन के साथ भ्रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सब और विचरता है जिस प्रकार घोड़ा या बैलगाड़ी में जुता रहता है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीर में जुता हुआ है। वायव्यादि नाम आकाशादी साम्य गमन व्याया संसारावस्थाया शरीर साम्य साम्य मापनो अहम मुश्य पुत्रो जातो जाकर प्रजापति क्रमेण नासित्वम क्रमण धर्मां देहेन्द्रिया तत्वी संस एव संप्रसादो जीवस्मा विलक्षण वायव्यादुत्थ देहालक्षण आत्मनोपमगम्य देहात्म भावना स्वयं रूपेण सदात्म नैवाभ्यपुरस्ता उसी प्रकार वायु आदि के आकाश आदि की क्षमता को प्राप्त होने के समान अविद्या सांसारिक अवस्था में शरीर की क्षमता को प्राप्त हुआ अर्थात मैं उनका पुत्र हूँ मैं उत्पन्न हुआ हूँ जराग्रस्त हूँ मरुँगा इस प्रकार समझने वाले इंद्र को जिस प्रकार प्रजापति ने समझाया था उसी क्रम से तू देह और इंद्रियों के धर्म वाला नहीं है बल्कि वह ही तू है इस प्रकार समझाया हुआ वह यह संप्रसाद जीव आकाश से वायु आदि के समान इस शरीर से समुत्थान कर देहादि से विलक्षण आत्म स्वरूप को जानकर, अर्थात देहात्म भाव को त्याग कर अपने स्वाभाविक सतस्वरूप से ही स्थित हो जाता है इस प्रकार पहले इसकी व्याख्या कर की जा चुकी है सैन स्वयं ऋपेण संप्रसाद अभी निष्प्यतेतिबोधा तद्रांति निवृत्ता सर्पोजु पश्चात्त प्रकाशवात्मना स्वयन ऋपेनाप्यवतम पुष उत्तम उत्तम चाष पुरुषः पुरुषेतुषा सएत्तम पुषोक्षिस्वनपुर सुषुप्ता समस्ता संप्रसन्नो शरीरश्च स्वनूपेणेतीसाष स्वयन ेणवस्थि छराचर व्याताव्यापेक्षोत्तम पुषावनो हिम गीतासु व संप्रसा अपने जिस स्वाभाविकूप से स्थित होता है जिस प्रकार विवेक होने से पूर्व भ्रांति के कारण रज्जु सर्प हो जाती है और फिर प्रकाश होने पर वह अपने स्वाभाविक रज्जु रूप से स्थित हो जाती है इसी प्रकार वह उत्तम पुरुष जो उत्तम हो और पुरुष हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं अक्षी पुरुष और स्वप्न पुरुष ये दोनों व्यक्त हैं किंतु सुसूप्त पुरुष अपने स्वाभाविक रूप में स्थित होकर सम्यक प्रकार से लीन सम्प्रसन्न अव्यक्त तथा अशरीर है इनमें व्यक्त और अव्यक्त तो क्षर और अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हुआ पुरुष उत्तम है इसका निरूपण गीता में किया है स सम्प्रसाद स्वेन रूपेण तथा स्वात्म स्वस्थतया तर्वात्मभूतः सर्वामूत पर्यति क्वचिंद्राद्यात्मना जक्षसन भक्षेन् भक्षाच्चा वच्सिता क्वचिमनो संकल्प समुत्थित ब्रह्मलौक्रीडन सदिभ रणच मनसोपजनम स्त्रीपुष अोप गमेना गन जायतजयतन आत्म भाव वस् सामिप्यन जायतजनिद शरीर तस्म तस्में दुखमे सैदात्मक तस् व सम्रसा अपने स्वाभाविक रूप से स्वयं स्वात्मा में स्थित हुआ आत्मनिष्ट होने के कारण सबका अंतर्ण आत्मभूत होकर सब और संचार करता है कभी इंद्रादि रूप से जक्षत हस्ता अथवा मनोवांचित बढ़िया घटिया भोजन सामग्रियों को भक्षण करता हुआ कभी मनोमात्र अर्थात केवल संकल्प से ही उत्पन्न हुए अथवा ब्रह्मलोक संबंधी भोगों के साथ क्रीड़ा करता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 ननुभूत चेन्न स्मरे मुक्त यदि वह अनुभूत शरीर का स्मरण नहीं करता तब तो मुक्त पुरुष की असर्व्ञता सिद्ध होती है नई सोषा येन मिथ्याज्ञादीना जनिता तिथ्या भूतमेवेति न तदस्मरणे तदस्मणे सर्व्ञा न ह्युन्मत्न ग्रहगृहते वह यदाभूत तदुन्मादाद्यप गर्तव्यँ सै तथेहा संसारी दोसवूयते तवात्माशरी न स्ृशति अविद्यामता समाधान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 स्मरण करना चाहिए ऐसी बात नहीं है इसी प्रकार इस प्रसंग में भी जो शरीर अविद्यारूप दोष वाले संसारियों द्वारा अनुभव किया जाता है वह अशरीर सर्वात्मा को स्पर्श नहीं करता क्योंकि उसमें उसके अविद्याप निमित्त का अभाव है